महाभारत द्रोणपर्व सप्त अभिमन्यु का पराक्रम उसके द्वारा अस्मक पुत्र का वध शल्य का मूर्छित होना और कौरव सेना का पलायन संजय उवाच ताम प्रभ्ना चमूम दृष्टि सौभद्रीना जुर्योधन वृत्य स्वयं सौभद्रम अभ्यत संजय कहते हैं राजन अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कौरव सेना को मार भगाया है यह देखकर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन स्वयं सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आया तथो राज आवृत्तम सौभद्रम पृथयुगे धृष्ट द्रोड़ोधान परिपधम नाधिपम उत्तुद्ध में राजा दुर्योधन को अभिमन्यु की ओर लौटते देख द्रोणाचार्य ने समस्त योद्धाओं से कहा वीरों कौरव नरेश की सब ओर से रक्षा करो पुराभि न पश्यताम हंत वीरियवान तमाद्रत महाभष्ट क्षिप्रम रक्षत कौर बलवान अभिमन्यु हमारे देखते देखते अपने लक्ष्यभूत राजा दुर्योधन को पहले ही मार डालेगा अतः अच्छा तुम सब लोग दौड़ो भय न करो शीघ्र ही कुरवशी दुर्योधन की रक्षा करो तथा भयादी परिभ्रू तबा महाराज तदंतर अस्त्र शिक्षा में निपुण बलवान हितैषी और विजयशाली योद्धाओं ने रक्षा के लिए आपके वीर पुत्र को चारों ओर से घेर लिया यद्यपि वे अभिमन्यु के भय से बहुत डरते थे द्रोणो द्रोणी कृपा कर्ण कृतवर्मा चौबल बृहद भद्रराजो भूरी भूरी स्रवा शर पौरो वृषसेन से वृषजन सिताक्षरा सौभद्रम सर्वर्षेण महता समि द्रोणअस्वस्था कृपाचार्य कर्ण कृतवर्मा शुबलपुत्रशकुनी बृहदल भद्ररासल्य भूरी भूरि श्रवासल पौरव तथा तो ब्रसेसेन ये अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे इन्होंने महान बाण वर्षा द्वारा अभिमन्यु को आच्छादित कर दिया सम्मो दुर्योधनम अमोचय आ सत्म विभाग क्षिप्तमृसे इस प्रकार उसे मोहित करके इन वीरों ने दुर्योधन को छुड़ा लिया ग्रास छिन गया हो यह मानकर अर्जुन कुमार इसे सहन ना कर सका। अतः अपनी भारी बाण वर्षा से उन महारथियों को उनके सारथी और घोड़ो सहित युद्ध से विमुख करके सुभद्रा कुमार ने सिंह के समान गर्जना की तस्य तैयार ततः सिंह सेवा ना बृश्यत संदा पुनर्द्रोण मुखारंसताने वाले सिंह के समान मनु गर्जना सुनकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण आदि महारथी न सके तोषेन मरीश व्यस जंडलानालिंगा संगष आर्य तब उन महारथियों ने रथ सेना द्वारा उसे कोष्ठ में आबद्धता करके उसके ऊपर नाना प्रकार के चिन्ह वाले समूह के समूह बाढ़ बरसाने आरंभ किए तान्यंतरिक्षे चिक्षे दौत्र तदा में वहत परन्तु आपके उस वीर पौत्र ने अपने पहने बाणों द्वारा शत्रुओं के उन सहायक समूहों को आकाश में ही काट दिया और उन सभी महारथियों को घायल भी कर डाला यह एक अद्भुत सी बात हुई ततस्ते कौपिता परिवद्रोर्जिघान संत सौभद्रम अपराजित तब अब मंडु से चिड़े हुए उन योद्धाओं ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा किसी से परास्त न होने वाले सुभद्रा कुमार को मार डालने की इच्छा रखकर उसे घेर लिया समुद्रम इव परम बला दधारही कोजाण पर उस समय जैसे सब ओर से उछलते हुए समुद्र को तटभूम रोक लेती है उसी प्रकार आपके सैन्य सागर को एकमात्र अर्जुन कुमार ने आगे बढ़ने से रोक दिया सूराणाम युद्धमान तर अभिमानो परेशान च नाशित कर्चित पर उस समय एक दूसरे पर प्रहार करते हुए विपक्षी विपक्षीरो तथा अभिमन्यु में कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हुआ तस्ोरे संग्रामे वर्तमे भयंकर दुस्सहो नो अभिमनु अविध्यत दुस्साहसनो द्वादशपतस्त्रिभि द्रोणस्तु सप्तश भिशरासि विशोपमयी इस प्रकार वह भयंकर एवं घोर संग्राम चल रहा था उसमें आपके पुत्र दुस्सह ने नव दुस्साहसन ने बारह शरदवान के पुत्र कृपाचार्य ने तीन और द्रोणाचार्य ने विषधर सर्प के समान भयंकर सत्रह बाणों से अभिमन्यु को बिंध डाला सप्तत्या विंशति सु सप्त्या सप्तभ बृहद्दलस्त अश्वस्था चप्तभि भूरिश्रवा शिभिर्वाणी मद्रे सीरासुगै द्वाभ्याभ्या शकुन श्रृभिर्दुर्योधन नृप इसी प्रकार विवसती ने सत्तर कृतवर्मा ने सात बृहद्दल ने आठ अश्वस्था ने सात भूरिश्रवा ने तीन ने छकुनु ने दो और राजा दुर्योधन ने तीन बाणों से अभिमन्यु को घायल कर दिया महाराज चाप हस्त प्रतापवान महाराज इस समय धन सांस में लिए प्रतापी अभिमन्यु ने जैसे नाच रहा हो इस प्रकार सब और घूम घूम कर उन सब महारथियों को तीन तीन बाणों से घायल कर दिया तथोभिमन्यु तो संक्रास्यमान तबाथय विदर्शयन भय सुमहक्ष बलम तब आपके सभी पुत्रों ने मिलकर अभिमन्यु को त्रास देना आरंभ किया फिर तो वह क्रोध से जल उठा और अपने अस्त्र शिक्षा तथा हृदय का महान बल दिखाने लगा गुरुणा निर्वाक्य दस भिर्ष्टिष्टि प्रवीण इतने में ही अस्मक के पुत्र ने सारथी के आदेश का पालन करने वाले गरुण और वायु के समान वेखशाली सुशिक्षित घोड़ों द्वारा बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और दस बार मार कर उसे घायल कर दिया साथ ही इस प्रकार कहा अरे खड़ा रह खड़ा रह खड़ा तस्या अभिमन्यु रूतम सर बाहू धनु शिशोर व्याम पानो व्यप्रात तब अभिमन्यु ने मुस्कुरा अश्मक पुत्र के घोड़ों सारथी ध्वज भुजाओं धनुष स... तथा मस्तक को भी दस बाणों से पृथ्वी पर काट गिराया तथा तस्म हते वीरे सौभद्रेणात्मकेश्वरे संचाल बलम सर्व पलायन परायनम सुभद्रा कुमार के द्वारा वीर अस्मक राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित हो भागने लगी ततः कर्ण कृपो गांधार द्रोड़िगाट शलो भूरी स्रवा क्रंथा तोधत्तमसतीससेस कुंडेदी प्रसर्दन बृंदारकोल प्रभालोचन दुर्योधनश्च्रुद्ध सरोरसैरवाकि कर्ण कृपाचार्य द्रोणाचार्य स्वस्था गंधराज गधाराज शकुनी सल शल्य भूरिश्रवा क्राथ सोमदत्त विमसति वृषसेन सुसैन कुंडभेदी प्रतर्दन बृंदारक ललित प्रभाहु दीर्घलोचन तथा अत्यंत क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी शोतिविदो महे स्वास अभिमन्यूभ शर्माधत्त कर्य वर्म काया भे इन महाधनुरों के छलाए हुए बाणों से अत्यंत घायल होकर अभिमन्यु ने कर्ण को लक्ष्य करके एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो उनके कवच और काया को विदीर्ण कर डालने वाला था तस्य तनुत्राणम देहम निर्विद्यता सुग प्राविदर बल्बी कम इव पंड जैसे सर्प बाबी में घुस जाता है उसी प्रकार अभमु का छोड़ा हुआ वह बाण कर्ण के शरीर और कवच को विदर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गया सतेना प्रहार एना व्यथित हो रण कर्ण क्षित कंपे यथा बलह जैसे भूकंप होने पर पर्वत भी हिलने लगता है उसी प्रकार उस अत्यंत गहरे आघात से व्यथित एवं विहुल होकर कर्ण उस रणभूमि में विचलित होता तथान्येण दीर्घलोचनम कुंडेदी चक्रुद्ध त्रिभ स्त्री नतीत बलि फिर बलवान अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित होकर दूसरे तीन बहने बाणों द्वारा सुषण दीर्घलोचन तथा कुंडभेदी इन तीन वीरों को घायल कर दिया कर्णतम पंचमिश्यानाराचा नाम समर्पयित अस्वस्थामा च विंसत्या कृतवर्मा हाँ च सप्तर्ण ने पच्चीस अश्वस्थामा ने बीस तथा कृतवर्मा ने सात नाराचों द्वारा अभिमन्यु को गहरी चोट पहुँचाई स सरा चित सर्वांग क्रुद्ध सक्रात्मजात्मज विचर दिशहे सहने पासहस इवांतक उस समय इंद्रकुमार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के संपूर्ण अंगों में बाण ही बाण व्याप्त हो रहे थे वह क्रोध में भरे हुए पासधारी यमराज के समान शत्रु सेना में विचरता दिखाई देता था शल्यम चर्वर से महाबाहु तब सैन्यन भीषयन राजा शल्य अभिमन्यु के पास ही खड़े थे अतव महाबाहु वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा उसने आपकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की तथा अस्त्रा अभिमन्यु के चलाये हुए मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल होकर राजा शल्य रथ की बैठक में धम्म से बैठ गए और मूर्छित हो गए तमि दृष्टवा तथा बैदम सौभद्रेविना सर्वा भार्वाज से पश्यत यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा घायल किए तल्ले को इस प्रकार भय हुआ देख द्रोणाचार्य के देखते देखते उनकी सारी सेना रणभूमि से भाग चली संप्रेक्षित महाबा रुक्मपुख सवृतम महा तदीया प्रपुलाये मृगा महा बाबू को अभिमन्यु के सुवर्ण में पंख वाले बाणों से व्याप्त हुआ देख आपके सभी सैनिक सिंह के सताए हुए मृगों की भांति जोर जोर से भागने लगे सतोरण यथा भी पूज्यमान पित्रेशरचारण सिद्ध यक्षसंगय अमनीतल घत भूतसग रिभ उत्भोग्य देवताओं पितरों चरणों चारणों सिद्धों तथा यक्ष समूहों एवं भूतलवर्ती भूतलवर्ती भूत, भूतल भूत समुदायों से प्रशंसित होकर युद्ध विषय सुय से प्रकाशित होने वाला अभिमन्यु घृत की धारा से अभिशिक्त हुए अग्निदेव के समान अत्यंत शोभा पाने लगा इतिश्री महाभारते द्रोण पर्वड़ी अभिमन्युवध पर्वण अभिमन्यु पराक्रमी सप्त सप्त्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में अभिमन्यु पराक्रम विषयक तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ